अग्निजवाला मनोज पांडे आठ में तुम्हारा शासक हूँ और तीन मराजन तमान गोम प्रसिद्ध वर्धमान दमे दिग्विद एक दशमलव आठ जैसा कि परमेश्वर मंत्रों के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं राजन तम अर्थात राज्य का जिस प्रकार से कोई राजा राज्य करता है अपने साम्राज्य पर जिस प्रकार से सूर्य राज्य करता है सम्पूर्ण भूम्डल आरोप या जिस प्रकार से पृथ्वी आरोप वाय राज्य करती है या जिस प्रकार से जलो का सागर राज्य करता है इस पृथ्वी पर, या जिस प्रकार से आकाश राज्य करता है इस ब्रह्मांड पर, ये सब राज्य जहाँ पर समाप्त हो जाते हैं इनके सब की सीमा इन पर भी कोई शासन करने वाला है जो ये, -ये कह रहा है की राज मतलब एक और भी हुआ की इन राज्यों में किसी प्रकार का ज्ञान का प्रकाश नहीं है सब अज्ञान के भयंकर वातावरण ऐसी आच्छादित है और इस सब के मध्य में जो बिभत्सक युद्ध हो रहा है जिन्हें मरने के लिए सूर्य की किरणों के व्याप्त होने पर भी जहाँ इतने प्रकाश में भी अंधकार का बृहंगम साम्राज्य स्थापित हो रहा है जिस पर साक्षात मृत्यु अपना एक रस शास व साम्राज्य स्थापित कर रखा है एक भी पल यहाँ पर ऐसा नहीं गुजरता है कि जिसमें के लोगों को मृत्यु का संदेशा जीवन में नहीं मिलता है अर्थात हर समय उसके होने का सूर्य पृथ्वी वायु जल और आकाश कराते रहते हैं फिर भी आश्चर्य है कि इस मानव की प्रगाढ़ ज्ञान की निद्रा से निद नहीं खुलती है यद्यपि जितना ज्यादा ही मृत्यु का आतंक व्याप्त होता है उतना ही अधिक गहरी तंद्रा में ये मानव जाने लगता है और इसको अपने नस्वर शरीर का मोह पकड़ लेता है ये पृथ्वी आसमान एक कर देता है इस नस्व और घोर नरक का कारण शरीर को बचाने के लिए केवल एक ही रास्ता है जो मृत्यु से पहले किया जा सकता है वह है स्वयं स्मरण का स्वयं को जानने का जिसके लिए जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा स्वयं को कभी मरने नहीं देना है स्वयं को जो हम सब समझे है, वे हम नहीं हैं जो हम है उसे हम सब जानते ही नहीं हैं हमेशा अंधों की तरफ दूसरों की गंगली को पकड़कर चलने की जरूरत नहीं है अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो और उसके मार्ग पर ही चलो यदि वे मृत्यु की तरफ ले जा रही है तो सहर्ष विकारोक्ति के साथ आगे बढ़ो योग का मतलब गलत निकाला जा रहा है ये क्रांति नहीं है यद्यपि इसको द्वारा जो एक संभावना है जिस प्रकार ऐसी सभी दरवाजे जब बंद हो तो कुछ खिड़की और रोशन दान घर में पहले बनाए जाते थे जिससे इस घर के रहने वाला प्राणी दरवाजा बंद होने की स्थिति में जीवित रह सके इसी प्रकार से इस योग को भी केवल इसलिए आविष्कृत किया गया कि आदमी जिंदा रह सके लेकिन जब स्वयं आदमी ही अपने सारे दरवाजे बंद करके अपनी आत्महत्या करने के लिए उतवला है तो ये घिर दरवाजे क्या कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सड़क अनंतरित चलाया जा रहा है सरकार और व्यापारियों के द्वारा जिससे ये सामूहिक रूप से सिद्ध हो सके कि ये सब झूठ है इसलिए इसको भिर का विषय बना दिया गया है और भी किसी विषय का निर्णय करने में सक्षम नहीं है आत्मा परमात्मा दो नहीं है वे दो रूप से जब से व्यक्त किए गए हैं तब से परमात्मा और आत्मा में दूरी आ चुकी है जिसके कारण ही मानव स्वयं को उस परम सत्य से दूर करने का बहाना तलाशने लगा है आज वह उस बहुत दूर हो चुका है वे स्वयं को स्वीकार नहीं आरोप है योग का सीधा मतलब है स्वयं को स्वीकारना आज के समय में सभी ने ये स्वीकार कर लिया है कि वह सब शरीर है जबकि योग शरीर की शून्यता की बात करता है और कौन शून्य होने के लिए तैयार है ये योग साक्षात मृत्यु का नाम है और अपनी आत्मा के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं करता है जबकि आत्मा के उत्थान का मार्ग स्वयं के दमन का कारण ही विकसित होता है अर्थात जिसने अपनी शरीर और मन इंद्रियों की इच्छाओं को माचकर इन को जीत लिया वही जितना अर्थात देवों का राजा बन जाता है और जिसने अपना साम्राज्य मृत्यु लोग से ऊपर उठाकर इसका विस्तार करके स्वर्ग पर अधिकार कर लेता है हम सब ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर सभी की आंखें बंद हैं, सभी अंधे के समान हैं। हमें एक कदम भी चलना नहीं आता है हम सब हर कदम पुंछ पुझ कर चलते हैं, फिर भी अपने जीवन में कभी मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं। हमारी मंजिल क्या है जहां तक आध्यात्म का सवाल है सत्य का सवाल है गयान का सवाल है इसके बारे में भी हम लोगों से पूछते हैं और इस क्षेत्र के कई विशेषज्ञ भी हैं कुछ मर चुके हैं उनके विचार को उनके अनुयायी आज भी मुर्दे की तरह से ढोए जा रहे हैं जिसे हम सब समाज कहते हैं इसमें तो शायद है कभी कोई आँख वाला पैदा होता हो मैंने अभी तक ऐसा कोई भी एक आदमी का नहीं देखा जिसकी आंखें खुली हो हर व्यक्ति उसी पुराने बताए गए मार्ग पर चला जा रहा है सभी लड़क के फिर हो चुके हर धर्म में यही हो रहा है सारे धर्म शास्त्रों का सर्जन इसलिए किया गया है की वह मानव के सहायक बन सके यद्यपि ये हो रहा है कि मानव उनका शिकार बनता जा रहा है उनको अपने हिसाब से भाष्य किए जा रहा है जो सरलता के नाम पर किए जा रहे हैं, लेकिन इतना अधिक सरल कर दिया गया कि उसका मूल भाव ही खो गया है आध्यात्म का अर्थ इतना है कि अपने आत्मा के अध्याय को पढ़ा जाए अपने गक्षु को खुल संसार में चला जाए ये विषय इतना अधिक सरल है की इसको पढ़ने के लिए किसी भी गुरु की जरूरत है न ही किसी सहायक की जरूरत है जरूरत है तो केवल क्रांति के इस मार्ग पर चलने का मतलब है कि मैं अब अपने लिए नया मार्ग बना रहा हूं। ये मार्ग किसी के द्वारा आज तक नहीं बनाया गया है सारे मार्ग जो भी बनाए गए हैं, वे किसी निश्चित अवधारणा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जबकि सत्य और ज्ञान के लिए किसी की जरूरत नहीं है सत्य तो स्वयं में ऐसी पैदा किया जाता है उसके लिए तो विद्रोह करना पड़ता है जिसने इस संसार के असत्य अज्ञान नस्वरता पर सवाल उठाए वहीं यहाँ पर इन सब का शिकार बना मानव जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं है जीवन अपने आप में स्वयं लक्ष्य है जीवन का होना बहुत बड़ी बात है यद्यपि संसार में बृहंगम दृष्टि डालने पर पता चलता है की यहाँ सब कुछ है जीवन के इसके कारण ही जीवन में कष्ट है क्योंकि कोई जीवन को पहचानने वाला नहीं है यहाँ सबका परिचय मृत्यु से रोज हो रहा है और लोग मृत्यु से बचने का रास्ता तलाश रहे हैं इस तरह से मानव कुल मिलाकर मरना नहीं चाहता है इसलिए वह सारे प्रक्रम को अपने जीवन में करता है जीवन से अपरिचित है इसका जीवन से परिचय कैसे हो ये मुख्य समस्या यहाँ आरोप है ये जिसके लिए कहते हैं यम व्यवस्वतम मनोज काम दूर कम तक वर्तम शिक्षा जीव से हमारा मन हमारे वश में नहीं है कहीं दूर चला गया है किसी और में जाकर भटक गया है उसको पास लाने के लिए मंत्र कहता है हम सब यहाँ जीवन के लिए ही आए हैं जीवन ही हमारे लिए सब कुछ है जिसको जीवन मिल गया वे सब कुछ पालिया है जगत में ये सत्य है कि मरना कोई नहीं चाहता है ये भी सत्य है कि यहाँ सबको मरना है और आज ही मरना है क्योंकि आज के शिवाय मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं आता है मरने से पहले कुछ कार्य हैं उसको कर लेने में ही जीवन की साथ है वे कार्य क्या हैं जिसकी बात मंत्र करता है मरने से बचने का कोई रास्ता नहीं है जो मरने से बचने का प्रयास करते हैं वही यहाँ पर विद्वानों की दृष्टि में मूर्ख के सन से नवाजे गए हैं जो मुख्य कार्य करना है वे है कि मरने की तैयारी करो और रोज थोड़ा थोड़ा कर मरते जाओ एक दिन ऐसा तभी जीवन में आएगा जब सब कुछ मर जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा। ना कोई रिश्ता बचेगा ना ही कोई सम्बन्ध ही बचेगा और न ही कोई समाज या संसार ही बचेगा जब तक कुछ बचता है जिसका केवल एक ही मतलब है कि अभी तक तो उन्हें वह मुख्य विषय नहीं प्राप्त किया है जिसके लिए वास्तव में इस संसार में आना हुआ है संबंधों के इस संसार में हर रोज एक नया संबंध बनता है हर रोज तुमको अपने जीवन से एक संबंध को खत्म भी करना होगा अन्यथा इस संसार में संबंधों के चक्कर में पढ़कर स्वयं से बहुत दूर निकल जाओगे और तुमको स्वयं के पास आने का समय ही नहीं मिलेगा क्योंकि तुमको आज ही मरना ही है रोज तुम भी एक नया रास्ता और एक नए विचारक से प्रभावित होते हो क्या तुम जानते हो कि जिस विचारक ने तुमको जीवन को जीतने के लिए और जीवन में संघर्ष करने के लिए लड़े प्रेरणा देता है क्या वह इस संसार में संघर्ष और अपने विचार के आधार पर इस संसार में जीना एक दिन भी रह पाया है वास्तव में यदि जब तुम निष्पक्ष होकर विचार करोगे तो ये सत्य पाओगे कि वे आदमी झूठा था जिसने हमें सच्चे होने का पाठ पढ़ाया है हम सब अक्सर संसार में देखते हैं कि सारा साहित्य और सारे महापुरुष यहाँ पर हम सबको केवल एक बात ही कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ असत्य के खिलाफ दरिद्रा के खिलाफ संघर्ष करो लड़ो आज तक लड़ते हुए ये मानव कहाँ तक पहुँच पाया है क्या आज तक किसी को परास्त कर पाया है यहाँ पर सभी झूठे और हारे हुए ही लोगो की भीड़ है लेकिन यहाँ आरोप कोई स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है की मैं हार चुका हूँ यालर, लड़कर मैंने सत्य को नहीं प्राप्त कर पाया है मैं वास्तव में एक झुटका पुतला लू क्या हमारी दरिद्रा का अंत हमने कर लिया है क्या हमने इस संसार में न्याय का साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर लिया है क्या हमने अपने सभी शत्रुओं को समाप्त कर लिया है इन सब का केवल एक जवाब ही मिलेगा नहीं हमने कुछ भी करने में सफलता को नहीं प्राप्त कर पाए हैं है हाँ ये हमने अवश्य कर लिया है कि स्वयं को समस्या से दूर कर लिया है स्वयं को छुपा लिया है या उसको कुछ समय के लिए पीछे धकेल दिया है किसी का भी अंत करने में हम सफल नहीं हुए हैं हाँ ये अवश्य सत्य है की हम स्वयं को अपने अंत के करीब और एक कदम बढ़ा लिया है जैसा की राजभृत रिहरी कह रहे हैं भोग न भुगता वोगता तप तयम एव तप्ताह। कालो नया तो वे में तृष्णा न जीर्ण वीर्णा हमने भोग नहीं भोगते, बल्कि भोग नहीं हमें भुगता है हमने तप नहीं किया बल्कि हम स्वयं ही तप्त हो गए हैं। काल पसार नहीं हुआ हम ही पसार हुए है तृष्णा जीर्ण नहीं हुई पर हम ही जीर्ण हुए हैं मनुष्य की तृष्णा कितनी क्षुद्र है और इसके लपलपाते जी कितनी भूखी है इसे उपरयुक्त उपालम्भ के द्वारा बता रहे हैं कि संसार में मौजूद भोगों का हजारवां मैं न भोग पाया और मैं खुद संसार द्वारा भोग लिया गया संपूर्ण जीवन में इतनी भाग दौड़ के बावजूद एक भी सिद्धि प्राप्त न कर पाया बल्कि मैं खुद ही निचोड़ लिया गया समय वर्तमान तो खत्म नहीं हो पाया अर्थात सफलता का इंतजार करता ही रह गया लेकिन मेरे ही जाने का समय आ गया हाय मेरी तृष्णा तो बूढ़ी न हुई लेकिन मैं ही बूढ़ी हो गया तृष्णा जीवन को किस तरह बर्बाद करती है इसका वास्तविक भयंकर स्वरूप कवि ने प्रस्तुत किया है अतः चौड़ अभी तृष्णा से पला झाड़ संतोष का दामन थाम ले ताकि बाकी का जीवन उन्नति के मार्ग आरोप लग सके